तो मुनियों ने कहा निश्चर निकर सकल मुनि खाए सुन रघुबीर नयन जल छाए राम जी की आंखों में आंसू आ गए गई का समय है जब मुनि एक चिल्लु अभिमंत्रित जल से राक्षसों का विनाश कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं विनाश किया इन्होंने कहा हमारा बलिदान हो जाएगा तो हमारी बलिदान की आधार भित्ति पर पूर्ण ब्रह्म पर साके अवतार धारण करेंगे इसलिए हमको खा लो हमको भगवान का अवतार स्वीकार हाँ। इन मुनियों के बलिदान के ऊपर सुनी रघुबीर नयन जल छाए राम जी के आंखों में आंसू आया राम जी आज जरा थकान ज्यादा है अब, अब, कहते कहते थक गया हूं सीताराम राम कथा छोड़ दिया तो कभी मेरे गले में बहुत लोग डालते हैं कभी और मैं विवश हो जाता हूँ तभी कथा कहने के लिए आता हूं या तो भक्ति से विवश हो जाऊं संकोच से विवश हो जाऊं अन्यथा तो पढ़ा लेता हूं संतों को थोड़ा आ जाते हैं तो उनको पढ़ा लेता हूँ इसलिए पढ़ाने की आदत भी पड़ गई बीच में पूछता रहता हूँ ना बोलो बोलो कि क्या है वो पढ़ाने की आदत पड़ गई कभी कहता हूँ समझ गए लग गई बात उस पढ़ाने सब पढ़ाने की शब्द अवली सब मुहे में आ जाती है कहीं संत लोग ऐसा ना समझें कि हमको विद्यार्थी समझ रहा है वो मेरी आदत पढ़ाने की बीस वर्ष से पढ़ा रहा हूँ तो बीस वर्ष का अभ्यास कम तो होता नहीं पढ़ाने की आदत पड़ गई इसलिए पूछता रहता कथा कहने की आदत छूट गई गई तो गला भी सूखने लग जाता गर्मी है ये थक भी जाता हूं लेकिन कोई बात नहीं मन नहीं थका समझे ना तो सियाराम राम सिया तो, तो दास निवेदन कर रहा था क्या कह रहा था क्या कह रहा था वाह देखे ये अगर न होते तो हमारी आज लुठिया डूब जाती और ये भारत वर्ष के कोने कोने से लोग आए हुए कहते बुद्धा खराब हो गया बुद्धि खराब हो गई अरे मेरी बुद्धि खराब नहीं हुई जब मेरे चेलों की बुद्धि ठीक है तो मेरी बुद्धि कहां से खराब होगी तो मुनियों का बड़ा त्याग बड़ी तपस्या मुनियों ने स्तुति की है बहुत बढ़िया बड़ी बढ़िया स्तुति की है स्तुति कर सकल मुनि वृंदा बहुत बड़े प्रसंग याद आ रहे हैं इस सक ये गोस्वामी जी ने बाल्मीकि जी का सारा भाव खींच के लिखा है अस्तुति कर रही सकल मुनि इस प्रसंग में वाल्मीकि लिखा है कितने प्रकार के मुनि होते हैं। कितने प्रकार के मुनि होते हैं कितने प्रकार के महात्मा होते हैं यह सारा वर्णन किया है मेरी बाल्मीकि रामायण कथा सुधा सागर ले लो और उसको पढ़ लो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने प्रकार की मुनि यहां पर हैं और उसके बाद स्तुति करते हैं बड़ी मंगलमय स्तुति हे प्रभु आप हमारे राजा हैं तुमनो राजा अजरेश्वरा आप हमारे राजा हैं तो कहे तो हम तो जल जंगल में हैं हम कैसे राजा हैं कि नगरस्थो बरस्थो तुम तुमनो राजा अजनेश्वरा आप चाहे नगर में हो चाहे वन में मेरे राजा हमारे राजा तो आप एक बात बहुत बढ़िया कि हम आपकी द्वारा रक्षे हैं आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए कि जरूर करेंगे कि कैसे करोगे कैसे जैसे भक्त की रक्षा भगवान करते हैं कहे नहीं कि जैसे मुनि की रक्षा राजा करता है कहे नहीं फिर क्या कहें कि हम वैसे रक्षा करेंगे जैसे बेटी की रक्षा मां करती है कहे नहीं कि इससे बढ़िया तो अब कोई रक्षा करने वाला संबंध आपको दिखाई पड़ रहा है क्या हमको भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जैसे बेटी की रक्षा पुत्र की रक्षा मां करती है वैसे कहें नहीं प्रभु हमको ऐसी रक्षा नहीं चाहिए क्या फिर के हमको तो ऐसी रक्षा चाहिए गर्भूतापोधना हे प्रभु जैसे माता आपके गर्भ की रक्षा करती है वैसे तुम हमारी रक्षा करो आप समझे तुम तो माता जैसे बालक विषयों के नहीं जी माता जब बालक की रक्षा करेगी ना तो कभी अपने पति से कहेगी जरा देखो इसको हम जा रहे हैं उधर अरे माता कहेगी नहीं माता माताओं कहेगी नहीं कहेगी माता कभी कभी माता कहती अपने पति से कि जरा इसको देखो और मैं जा रही हूं निमंत्रण खाने के लिए अरे माताओं मेरी बात सही है गलत तो नहीं है कोई, हा, कोई हाँ कोई हाथ उठा के हाथों तो कर दो देखो बहुत हाथ उठा मैं मैं तो प्रमाणित कराना चाहता हूं मेरी बात प्रमाणित है कि नहीं है कभी कभी माता अब यहां सेठ बैठी हुई हैं तो कभी कभी कहती हैं अपने दाई से ले ले इसका पालन कर दे मैं जाके सिनेमा देखाऊं ऐसा होता कि नहीं होता ये दाइयों के ऊपर धात्रियों के ऊपर किम बहुना सेवकों के ऊपर किंवा पिता के ऊपर छोड़ के ये माताएं चली जाती हैं उस समय बाप का उस समय तो बच्चे का वियोग हो जाता है इसलिए माता जैसे मा, जैसे पुत्र की रक्षा मां करती है वैसी रक्षा हमें नहीं चाहिए क्या फिर कि हमें तो ऐसी रक्षा चाहिए जैसे माता अपने गर्भ की रक्षा करती है उसको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ सकती क्या इसलोग है भवता वता रक्षा गर्भूतास्तोधना हम लोग आप हम लोग गर्भूत हैं ऐसा मुनियों ने कहा महाराज भगवान बड़े प्रसन्न हुए भगवान आनंदित हो गए प्रबुदित हो गए सिया इस प्रकार मुनियों के यहां घूमते घूमते राम जी साढ़े दस वर्ष भगवान ने बिताया इस संख्या मनमानी घर जानी नहीं है शास्त्र के आधार पर है साढ़े दस वर्ष तक भगवान ने मुनियों के यहां हमारे साधुओं के शब्दों में वैरागियों के शब्दों में अभ्यागत के रूप में रहे अभ्यागत के रूप में साढ़े दस वर्ष रहे साढ़े दस वर्ष एक एक दिन का प्रमाण दे दूंगा मैं चाहोगे तो साढ़े दस वर्ष तक रहे अभ्यागत के रूप में आश्रम और आश्रम कहीं नहीं बनाया कहीं नहीं बनाया मेरे राम जी ने आश्रम कहीं नहीं बनाया चित्रकूट में देवताओं ने आखिर बना दिया दंडकारण्य में जरूर लक्ष्मण जी ने बनाया है दंडकार और किसकिंदा में प्रवर्षण गिरी पर एक कंदरा में रह गए जाकर उसको भी देवताओं ने संवारा सियाराम तो भगवान साढ़े दस वर्ष घूम करके श्री सुक्षण के यहां जाते हैं सुतीक्षण के यहां साढ़े दस वर्ष के पहले भी गए थे और बाद में अंतिम अंतिम जाना है अब सु, जी की स्थिति महाराज सुतीक्षण ऐसा भक्त मुनि का वर्णन श्री रामचरित मानस में नहीं है महान प्रेमी अब दिशे दिश पंथ नहीं सूझा को मैं चलो कहा नहीं बूझा अबिरल प्रेम भक्ति मुनि पाई मुनि मुनिमांझ अचल पुलक शरीर होल जैसा उनके भक्ति का आनंद देखने के लिए प्रभु देखें तरु ओ लुकाई भगवान को आनंद आ रहा है अपने भक्त की भक्ति को देख करके आनंद आता है महाराज हाँ हाँ उसको मैं उसका एक अनशांस कभी कभी कल्पना करता हूं कभी मेरा कोई शिष्य कथा कहता रहता है और मैं सुन लेता हूं तो रिक्शा से जाऊं गाड़ी से जाऊं मोटर से जाऊं पैदल जाऊं कहीं रुक जाता हूं। और रुक करके दस पांच मिनट आधी घंटा खूब सुनता हूं और सुन करके आनंदित होता हूं आनंदित होकर चल देता हूं तो जब मेरे साथ तुच्छ व्यक्ति अपने शिष्य की कथा सुन करके प्रमुदित हो सकता है तो पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन अगर वो अपने भक्ति को देख करके आनंदित हो तो आश्चर्य क्या है प्रभु देख है तरु ओ टलुकाई इसके बाद फिर मुनि को यत्न करके जगाया मारा। ऐसे जगने मुनि ही राम बहुभा जगावा जागन भाव क्या है कि साधना काल में साध से बढ़कर के जिसने साधना को महत्व दिया वही सफल हो सकता है सूत्र नोट करो साधना काल में जिसने साध से अधिक साधना को महत्व दिया वही साधक सफल हो सकता है राम जी अनेक उदाहरण इसके हैं अनेक उदाहरण इसके हैं कलयुग में भी है सदयुग में भी है त्रेता में भी है द्वापर में भी है मैंने हमको तो अगर कथा कहना पड़े तो किसी इसी एक टॉपिक पर इसी शीर्षक पर मैं दो चार दिन कथा कह सकता हूं कि साधन का महत्व तो साध्य से कम नहीं है, है पर पार्वती जी कहती है तून नारद कर उपदेशु आगे क्या ये देखो ये देखो नारद का उपदेश साधन है और महेश साध्य है कथ तजौन नारद कर उपदेशु आप कहें सतबार महेशु कल अब समय नहीं अब चले आगे चलो तो मुनि को जगाया मुनि ने बड़ी सुंदर स्तुति की स्तुति करने के बाद वरदान मांगा हे प्रभु एक काम करो कह क्या कि आप मेरे हृदय में रह जाओ हमेशा के लिए कह रहे लिए कि कौन कौन कौन रूप रहोगे रूप रहेंगे कि जंगल में रहने वाले श्री राम लक्ष्मण सीता रहो तदपि अनुजी सहित खरारी बस नसीमम नसी मकान चास्तु फिर मुनि ने कहा गड़बड़ा गए तो गड़बड़ा क्या गई हमने कहा कि जंगल में रहने वाले श्री सीता राम लक्ष्मण रहे तो जंगल में तो बारह वर्ष बीत गए अब तो कुछ ही दिन है फिर मेरे हृदय से गायब हो जाएंगे कर... क्या गड़बड़ा गया अच्छा फिर मांग लो फिर मांगो क्या मांग लो एकदम बच्चे हैं महाराज एकदम बच्चे मेरे नहीं ठाकुर के एकदम बच्चे के मांगू क्या हाँ? जो कौशल पति राजीव करें सोच लिया फिर गड़बड़ा गए फिर के क्या कि अगर जंगल में रहने वाले हमेशा नहीं थे तो ये राजा राम कहा हमेशा रहेंगे ये भी तो दस वर्ष सहस्राणी दसों वर्षा निच रामो राज्य उपासित्वा ब्रह्म है ना तो ये भी तो नहीं रहेंगे अब क्या करें भगवान ने कहा मुझ के हां, एक मेरे कहने से एक बार और मांग लो क्या ठाकुर है क्या ठाकुर लीला कर रहे हैं आनंद ले रहे मुई झल्ला पड़ के सुनो मैं तुम्हारा अनन्य भक्त हूं तुम्हारे अतिरिक्त तो मैंने किसी से कुछ मांगा नहीं और मैं मांगना जानता भी नहीं मुनि कह मैं बर कब न जाचा मुही समुझि परे झूठ का साचा तुम नीक ला गए रघुराई, राई सोई मोहि देव जो तुमको अच्छा लगे वही दे दो भगवान ने कह दे दिया क्या दिया जरा हमको बताओ तो हम सुन तो ले क्या दिया आपे? तो क्या दे दिया अरे क्या दिया बताओ अबिरल भगत हो उत गुण ज्ञान निधान क्या ठीक बहुत अच्छा अब मैं मांगता हूं आपने जो दिया वो तो दे ही दिया अब मुझको जो अच्छा लगता है वो तो तो क्या अभी तो तुम कहती थे मैं जानता ही नहीं के जानता नहीं था अभी आपने क्या दिया मुझको अभी आपने क्या दिया अभी आपने ज्ञान दिया ना हो सकल गुण ज्ञान ज्ञान निधान बता तो आपके बरदान देने के बाद क्या पढ़ना पड़ेगा क्या अरे आपने वरदान दिया ज्ञानी हो जा हो गया तो आपने जब ज्ञानी बनाया तो मैं ज्ञानी तो हो गया फिर या अब उस ज्ञान श्री राम प्रदत्त ज्ञान के आधार पर अब मैं मांग रहा हूं अच्छा मांग लो अनुजान की सहित प्रभु चाप बाण गगन इंदु बसहु सदा नि काम इसके बाद श्री सुतीक्षण को वरदान देकर के श्री सुतीक्षण के साथ श्री रघुनंदन रामचंद्र महाराज अगस्त्य के पास जाते हैं और अगस्त्य जी के पास श्री सुक्षण जी साथ में जाते हैं उसका भाव है साथ में जाते हैं और वहां जाके महाराज आप रुके रहो जरा सा राम जी से कहते हैं आप रुके रहो एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है सुतिक्षण जी महाराज ने जब विद्या विद्यान किया अगस्त्य जी महाराज से तो क्या महाराज कुछ दक्षिणा मांगी क्या सुण् तुमने इतनी मेरी सेवा की है तुम ऋण हो के नहीं हमसे कुछ दक्षिणा मांगी तो कह जब दक्षिणा देना चाहते हो तो क्या दक्षिणा मांगूं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को लाओ मेरे सामने श्रुतीक्षण जी चल पड़े और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ गए तो भगवान से कहा कि हमको गुरु का दर्शन किए बहुत दिन हो गया है अगर आप कहें तो हम आपके साथ चले लेकिन कहीं वहां जाके ये न कह देना कि हम तो आ ही रहे थे <laughs> बहुत दिवस गुरु दर्शन पाई भय आश्रम आई अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही भगवान हंस पड़े के बहुत चतुर देख कृपा दीधि मुनि चतुराई लिए संग भी हसे दो भाई जब वहां अगस्त जी के यहां पहुंच अब आप खड़े रहो राम जी से कितने आप खड़े रहो रोग अरे हम जानते के? जानते हो तो खड़े खड़े रहो रहो अभी अभी और दौड़ के गए गुरुदेव गुरुदेव सुण जी की आवाज जब सुना अगस्त व्याकुल हो गए आज मेरे शिष्य सुतीक्षण की ये बाणी बहुत बेटा सुतीक्षण पुत्र सुतीक्षण गुरु के गुरुदेव आये मिलन जगत याधारा नाथ कौशला इस प्रकार से श्री राम जी आए अगस्त जी महाराज से भगवान ने राक्षसों के मारने का मंत्र पूछा है अगस्त जी ने भगवान को अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रास्त्र दिए हैं और अगस्त जी ने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा भगवान ने कहा अब हमारा क्या कर्तव्य है अब तुम यहां तो रहो मत यहां मैं रह रहा हूं कह क्यों कहीं यहां तुम रह के क्या करोगे यहां तुम मेरे नाम से कोई राक्षस आता ही नहीं जो राक्षस आते हैं वो कहते हैं अगस्त जी के पास मत जाओ मेरी सीमा में कोई राक्षस प्रविष्ट नहीं होता है अब आप वहां जाओ जहां आपका काम है आप तो दंडकारण्य जाओ और वहां जाकर के मुनि के दंडकारण्य को पावन करो और वहां निवास करो भगवान ने मुनि की आज्ञा मान के प्रस्थान किया गीद राज से भेंट भई ये भई शब्द है जरा ध्यान दीजिएगा गीद राज से भेंट भई बहुविध प्रीत दृढ़ाए भई का भाव क्या है? ये भाई का भाव क्या, क्या हो गई हो गई का भाव क्या है? सज्जनों गीधराज जी महाराज श्री जटायु महाराज दशरथ जी के सखाए श्री दशरथ जी कभी आसमान में युद्ध कर रहे थे संक्षेप इन्होंने अपने पंख पर उनको ले लिया और यहां पर लाख की सेवा सुश्रूषा की आप्त कथा है दंत कथा नहीं है सेवा सुश्रूषा की दंत कथा होगी तो मैं कह देता हूँ कहता होगी कहता हूँ क्यों कह देता हूं दंत कथा अरे आ, कहीं लिखी नहीं कहाता देता ये आप्त कथा है महाराज जी सेवा शुशुषा की दशरथ जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना मित्रत्व प्रदान कर दिया लेकिन ये कभी अयोध्या नहीं गए क्यों नहीं गए अयोध्या इसलिए नहीं गए कि गीत कहीं जाता है तो ऊपर मंडराता है मंडरा करके उतरता है और शास्त्रों में गीद का मड़राना अशुभ लिखा गया है समझ गए इसलिए ये कभी अयोध्या नहीं गए अगर जाऊंगा तो मंडराने की हमारी गति है अयोध्या पर मंडराऊंगा तो मेरे मित्र का कहीं अशभुन हो जाए चित्रकूट रघुनंदन आए हैं देख रहे हैं जान ही रहे हैं कि जाऊंगा तो मडरा के उतरना पड़ेगा मेरे लाल जी का कहीं असगुन हो जाए राम जी के रास्ते में पड़े हुए इसलिए गीधराज से भेंट भाई वो पड़े हैं भेंट हो गई तो बहुविधि प्रीति दृढ़ बहुविधि क्या फ्री गीधराज से परिचय पूछा गीतराज ने कहा परिचय पूछने के पहले मुझको प्रणाम करो मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं प्रणाम किया है सारी कथा सुनाई है कहीं फिर मनराने की वजह से आप ना आवे इसलिए गीतराज जी को साथ में लेके यहां से चले पढ़िएगा शिवल वाल्मीकि बार, रामायण गीतराजी को साथ में लेकर के यहां से यहाँ से तीन नहीं चार चले हैं कि आज से हम चार ही रहेंगे अगीदराज ने प्रतिज्ञा की कि रघुनंदन श्री जानकी की रक्षा में करूंगा और अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति उन्होंने प्राण देकर के भी की सियारा इसके बाद भगवान निवास किए पंचवटी में वहां पर लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से अनेक प्रकार की चर्चाएं की उसको रामगीता के नाम से जानते हैं लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा है कि हे प्रभु हमको ये बताइए ज्ञान क्या है विराग क्या है और माया क्या है भक्ति तत्व का निरूपण करिए ईश्वर जीव का भेद बताइए छह प्रश्न किए भगवान ने थोड़े भी सब कुछ बता दिया लक्ष्मण मैं और मोर तोड़ तय माया जय बस की जीव निकाया मैं और मेरा और तेरा यही माया है इसी की व्याख्या सब कुछ है लक्ष्मण ज्ञान किसको कहते हैं कि ज्ञान मान जहा एक नाही जहां एक प्रकार का भी मान न रह जाए उसी को ज्ञान कहते हैं गीता में अमान से लेकर के तीस प्रकार का कहा गया है वो सब लक्षण यहां ले लिए वही ज्ञान की परिभाषा है ज्ञान मान जहा एक नाही देख ब्रह्म समान सब सममाही बैरागी किसको कहते हैं है कही सो परम विरागी सिद्ध तीन गुण त्यागी ईश्वर जी, जीव का क्या लक्षण भेद है कि माया ईसन आप कह जान कही सो जीव बोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव अभी जो राम कथा राम कथा सुधा कोई ग्रंथ है नाम नहीं आ रहा रामचरित मानस केदासागर अभी जो ग्रंथ लिखा गया है उस ग्रंथ में ये, इसके थोड़ी भी विवेचना आपको मिल जाएगी इसके बाद भगवान ने भक्ति का लक्षण बताया सबसे बढ़िया चौपाई जाते वे द्रवों में भाई सोमम भगत भगत सुखदाई भक्ति का सबसे बढ़िया लक्षण यह कि उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूं और साधनों से प्रसन्न होऊंगा तो देरी से होऊंगा भक्ति से जल्दी हो जाऊंगा सिया राम जी तुम्हारे भक्ति मिले कैसे कि भगत तात अनुपम सुख मूला ये किताब पढ़ने से नहीं मिलेगी आजकल तो किताब का जमाना चल गया है क्या आप मंत्र मंत्र दीक्षा लिया आपने क्या हा मैं तो राम मंत्र से दीक्षित हूं दीक्षा कहा को कल्याण में निकला था उसी से मैंने पढ़ लिया पढ़ करके पंच जब करने लग गया सब गुरु बेकार हो गए महाराज जीना वो दीक्षा तब तक सफल नहीं होगी जब तक गुरु के भक्तिपूत मुखड़े से समुच्चरित होकर के वो दीक्षा आपके श्रवण से होकर के आपके हृदय तक नहीं पहुंचती दीक्षा दीक्षा नहीं है मंत्र पढ़ करके जब करके सिद्धि आप नहीं प्राप्त कर सकते राम जी केवल किताबी ज्ञान से आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हो ज्ञान आपका अधूरा रहेगा कहीं चक्कर में पड़ जाओगे किसी सत्संगी के जमीन तका देगा या आपको कथावाच को याद रखना इसलिए भगत तात अनुपम सुखमूला मिले जो संत हो ये अनुकूला संत अनुकूल होगा तब भक्ति मिलेगी सिया जब तक गुरुओं की लंगोटी नहीं धोोगे जब तक गुरुओं की डांट फटकार नहीं सुनोगे जब तक गुरुओं के चरणों में जाकर के नीचे बैठ करके श्रद्धा पूर्वक अध्ययन नहीं करोगे तब तक शास्त्र ज्ञान आपको नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा इसको सुन लो चाहे कोटि करोड़ करोड़ आप अध्ययन करते रह जाओ जन, फिर उसके बाद भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात की लक्ष्मण जी ने कहा स्वामी एक बात बताओ कि आप तो भक्तों के हृदय में रहते रहता तो आयु तो कहीं जितने हैं सबके हृदय में रहते हैं आप क्या हाँ मैं तो सबके हृदय में अंतर्या अरे अंतरामी रूप से नहीं क्या फिर कहां आप इस सगुण रूप से किसके हृदय में रहते हो यह बताओ भाई देखे भगवान क्या कह रहे हो कह रहे महाराज बताइए हम सुनना चाहते हैं आपके बड़े बड़े भक्त हैं बड़े बड़े ये हैं वो हैं आप किसके हृदय में एकदम बढ़िया रहते हो क्या लक्ष्मण बताऊं आप भी सुनना चाहते हो कि नहीं तो मैं आप प्रसन्न बढ़ आगे चलू सुनना चाहते हो लेकिन सुन के करना भी चाहते हो खाली सुनना चाहते हो सुन लो दो चौपाई और एक देहा दोहा मम गुने गावत तू शरीरा मेरे शरीरा मेरा गुण गावे शरीर में रोमांच हो जाए तो हम तो गा ही रहे हैं अरे तुम घर में रामायण पढ़ सकते हो कि नहीं वो रामायण पढ़ना भी तो गाना ही है मम गुने गावत तू शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा अब इतना तो आ गया इतना तो आ जाता है आगे सुनो आगे संभालना है मम गुण गावत पुलक शरीरा ये चौपाई तो सबको याद है गद गद गिरा नयन बहनीरा आगे चौपाई ध्यान दो काम आदि मद दम भन जाके ये है तात की वचन कर्म मन मोरी गति भजन करे निष्काम तीन के हृदय कमल महा करऊ सदा विश्राम इस प्रकार भक्ति आदि का निरूपण करते हुए बहुत दिन बीत गए कुछ दिन बीत गए अब वो आ गई महाराज अब उसको तो हम रोक नहीं पाएंगे अब तो आएगी आएगी आ गई नाम हमले की आप लोगे आप लोग तो अच्छा है हा? नहीं लोगे अच्छा हम ही ले आ गई महाराज अब वो कैसे आई गोदावरी नदी के किनारे भगवान श्रीराम गए थे और भगवान श्रीराम के मंगलमय में श्री चरणार का वहां पर, जब वहां मंगलमय में श्री चरणारबिंदों की जो रेखाए थी, और रेखाएं थी वो रेखाएं गौतमी तट पर मृतिका में अंकित हो गई और उन रेखाओं को देख करके वो मुक्त हो गई उन रेखाओं को देख ऐसी देखी आई, आई उन रेखाओं को देख करके वो मुग्ध हो गई और उन रेखाओं के सहारे वो राम जी के पास आ गई अकथितुम समुषण मोसम नारी आधा तो उसने ठीक कहा है कि तुम पुरुषन ये तो बहुत बढ़िया कहा लेकिन आगे गड़बड़ा दे रही है कि सम्नारी। लेकिन उसको भी ठीक समझ लो कि राम जी की सरीखा में नहीं है और इसकी तरह कुरूप स्त्री दुनिया में कोई नहीं है मार्ष बारहवीं ने लिखा है खूब इसका उसका जोड़ा मिलाया है खूब मिलाया अच्छी तरह लिखा है हमें याद भी है लेकिन कहेंगे तो पंद्रह मिनट लगेगा सूर के गुणगान में पंद्रह मिनट नहीं बिता करके आगे किसी भक्त के गुणगान में में बिताऊंगा जी तो उसको तो तो आप पढ़ लेना ग्रंथों में। सियाराम तो मैं हमसे ब्याह कर लो राम जी ने सीतई चित प्रभु बागवान ने सीता जी की ओर देख के बात की सीता जी की ओर देखने का भाव कि तू कहती है मौसम नारी अगर तुमने कहीं इनको देख लिया होता तो तुम्हारा यह सौंदर्य गर्भ नष्ट हो जाता किम बहुना हम तेरे से ब्याह कैसे करेंगे मेरे पास तो यह पहले से विद्यमान है कि भगवान श्री राम कहते हैं तू कहती मन माना कच्छ तुमारी आपको देख करके हमारा मन कुछ माना है तो हमारा मन तो इनको देख के माना है और किसी देख को मान ही नहीं सकता हमारा मन तो इनको देख के माना श्री लक्ष्मण जी के पास भेजा लक्ष्मण जी के पास लक्ष्मण जी के पास इसलिए भेजा कि भगवान ने कहा कि एक अवसर दे दो भगवान तो जीव को अवसर देते हैं जीव आचार्य के पास भेज करके एक अवसर दिया लेकिन उसने अवसर को काम में नहीं लिया फिर भगवान के पास गई भगवान ने फिर लक्ष्मण के पास भेजा लक्ष्मण ने कहा कि तुझ, तुझ, तुझ, तुझको तो वही वर्ण करे जो लज्जा को तृण तोड़ के परित्याग कर दे वो गई भगवती सीता को खाने के लिए दौड़ी भगवान ने कहा लक्ष्मण कहा इशारा किया ऐसे किया देखो मुंह से नहीं कहा देखो हमारी वक्त एक दो तीन चार ये यो आप समझ गए इशारा आप नहीं समझो तो हम क्या करें वेद नाम गनी अंगश यो कहा चार चार का मतलब वेद वेद का मतलब श्रुति और यो किया यह नाक नाक मन आकाश वेद नाम ग, यो ये, ये ज्योतिषी लोग फट से समझ जाएंगे महाराज आज भी समझ जाएंगे मारा समझ गए यो कहा कान। क्या कानी तो कान यो कहा मतलब कान और यो मतलब नाक अखंडी अखंड काम जी लक्ष्मण अतिलाघ नाक कान बिन्न देखिए अब आप कहोगे कैसे तुम कह रहे हो गुरुस्वामी जी की दुहावली है यहां कहा लिखा है कहा अनुजन सैन बुझाई तो सैन क्या होगा ऐसे से थोड़ा मुंह मटकाना होगा सैन बढ़िया होना चाहिए शास्त्रीय सैन होना चाहिए कहा अनुजन है सैन बुझाई ओ महाराज नकटी बूछी हो गई अभी मैंने नाम नहीं लिया इसका आप पढ़ जाओ टेपाट से सुन लेना अभी मैंने नाम नहीं लिया लेकिन नाम ले ही इसका नाम क्या है नाम लेने में भलाई है बहुत लोगों की भलाई हो जाएगी एक बार मैंने इसका नाम ले लिया तो महाराज हमसे लोगों ने आगे कहा कि महाराज दसियों लोगों ने दसियों लोगों को भला हो गया तो हम नाम ले ही रहे उसका नाम है सूर सूरपणखा इसका अर्थ क्या हुआ सूर पवत नखानी यूर पणखा सूप की तरह जिसके नाखून हो उसका नाम है सुर आप समझे लंबे लंबे नाखून हम कुछ कह ही नहीं रहे देवी हम मुरादाबाद में एक बार कथा कह रहे थे यहां के वहां के बीसों भक्त आए हुए यहां पर झूठ बोलूंगा तो बीस आएंगे कहेंगे महाराज झूठ बोल रहे हो तो वहां कथा कह रहे थे एक बार तो कई देवियां थी महाराज वो था और सबों ने महाराज अपनी अपनी नाखून कटवा लिए उनका महाराज जी ने आज सूरपणखा कहा है तो हमको सूरपणखा नहीं बनना है सबने कटवा ली कटवा ली आज भी कोई कटवाएगी महाराज जरूर कटवाएंगे अगर होंगी तो अब मेरा विश्वास है कि हमारे यहाँ तो होंगी नहीं मेरा विश्वास है हमारे यहाँ तो होंगी नहीं और होंगी तो सवेरे साफ रहेगा बुधवार का दिन है काटने में कोई आपत्ति भी नहीं तो राम जी ये सुर ये सुरपण खा है जिसको कहते हैं सुर पणखा अब वो महाराज गई खरदूषण के पास और खरदूषण ने जब सुना किसने किया तो उसने सारा कुछ बताया और बताने के बाद महाराज अब खरदूषण चले महाराज अब खरदूषण आए अब खरदूषण के प्रसंग में से एक बहुत बढ़िया बात जो हमको बहुत अच्छी लगती है आपको बताने आगे चले कि खरदूषण खरदूषण त्रिशरा ये सब आए महाराज और आकर के पेड़ के झुरमुट से भगवान को देखा और भगवान हम एक दिन आपको बता चुके हैं विशेष व्याख्या नहीं करेंगे पहले दिन मैंने बताया अगर आपको याद हो तो और नहीं याद है तो फिर वैसे सोता को क्या बताएंगे जो हमारी कही हुई बात को याद ही नहीं किया या, याद है भाँशा, भाँशा, भाँशा। याद है ना मैंने खरभूषण के प्रसंग में भगवान कबीर वीर वेश बताया था याद है हाथ उठाओ जो इसको जिसको याद कम है लेकिन है तो सही चलो है तो रान राम जी खरभूषण को सुना के राक्षस आ रहे हैं और भगवान ने ठाठ के साथ अपना वेश बनाया वीर वेश क्या है क्या है को दंड कठिन चढ़ाए सिर जट झूठ बांधतोह मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटिसों और भगवान का जो स्वरूप देखा खरदूषण ने अरे महाराज मंत्रियों को बुलाया कह सुनो सुनो ये तो कोई राजा का लड़का है अरे क्या ये तो पहले मालूम था कि राजा का लड़का नहीं मनुष्यों में आभूषण है अरे क्या ये भी पहले मालूम था कह सुनो देवता मनुष्य गंधर्व ना किन्नर जाने कितनों को हमने देखा जाने कितनों को हमने जीता जाने कितनों को हमने मौत के घाट उतार दिया लेकिन हे भाइयों हमने जीवन में ऐसी सुंदरता नहीं देखी हम भरी जल में सुनो सब भाई देखी नहीं ऐसी सुंदरता आई आगे बढ़िए महाराज मारने आए हैं सुंदरता देखने थोड़ो आए आगे बढ़िए सुनो बधला यके नहीं इसको स्वरूप कहते हैं महाराज बधला यके नहीं बच के योग्य नहीं है अरे कहें बहन की नाक कान काटी है मारना पड़ेगा काट लिया होगा नाक बहन की है? काट लिया होगा नाक उसने भी तो कुछ किया होगा इसे काट लिया यद्यपि <laughs> भगनी देखिए लिखा लिखाएगी ना यद्यपि भगनी की नूपा लेकिन ये तो बध लायक नहीं है? ये तो पुरुष ही अनूपा जाओ कह दो कि अपनी स्त्री को दे दो भाग्यो दूतों ने जाके नमक मसाला लगा के कहा अब भगवान का उत्तर सुनने काबिल है आज के परिवेश में ध्यान से सुनिएगा भगवान ने कहा सुनो हम छत्री मृगया बन रही हम क्षत्रिय हैं आखेद करते हैं शिकार करते हैं लेकिन निरीह वन्य प्राणियों का शिकार नहीं करते हैं किसका शिकार करते हो कि तुमसे खल मृग खोजत फिर तुम्हारे ऐसे दुष्टों को तुम खोजते रहते हैं कि मिले और हम अपना काम करें जाओ कह दो अपने स्वामी से कि अगर बल नहीं है उनके पास तो लौट जाए अरे कह स्वयं कि ही हैलवंत देखी नहीं डर रही एक बार का लहूसन लड़ रही कि तुम्हारा उनका क्या जोड़ा तुम मनुष्य हो तुम मानव हो वे दानव है कि हम कैसे मानव हैं और हम कैसे बालक हैं सुन लो क्या वीर उत्तर है जब्यपि मनुज धनुज कुल घालक खल सालक मुनिपालक बालक और रन करी कपट चतुराई आगे की लाइन बड़ी कीमती है सज्जनों, बड़ी कीमती हृदय में लिख लो और टांगना भी हो तो लिखी भी टांग स्वर्णाक्षर हो क्या कह रहे हैं कि रिपु पर कृपा परम कदराई दुश्मन के ऊपर कृपा करना कायरता है अगर दुश्मन के ऊपर कृपा करना हो तो उसका दांत तोड़ करके तब कृपा करो और यो दुश्मन के ऊपर कृपा करना हमने जीत लिया कृपा करके छोड़ दिया इस प्रकार की कृपा से राष्ट्र का विनाश हो जाता है कहना नहीं होगा कि दुश्मन के ऊपर कृपा करने का परिणाम जितना भारतवर्ष ने भोगा है शायद ही किसी ने भोगा हो, हो भगवान कृष्ण अपने चरित्र से सबक देते हैं सत्रह बार क्षमा किया सत्रह बार कृपा की अठारहवीं बार भगवान को रण छोड़ के भागना पड़ा भगवान अपने चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं कल जो आरंभ हो गया था अरे कलजुगी प्राणियों तुम्हारे ऊपर ऐसे अनेक अवसर तुम्हारे पास ऐसे अनेक अवसर आएंगे उस समय मेरी ये कथा तुमको प्रेरणा दे सकेगी कि रिपु पर कृपा परम कदराई मौत घनघोर युद्ध हुआ मैंने वर्णन किया है पहले दिन अब यहां से सूर्य पणखा जी रावण के पास चलती है और रावण के पास जाकर के और महाराज उसको प्रेरणा दिया यहां की सूरपणखा जो रावण के पास आई सूर्यपणखा है यहां दो मिनट के लिए मुझे बहुत अच्छी लगती है दो मिनट के लिए आपको जरूर सुनाऊंगा उसको दो मिनट के लिए सूर्यपणखा अच्छी लगती है केवल दो मिनट के लिए राम जी जाके रोने लगी दुनिया भर का बकवाद किया उसके बाद रावण ने पूछा क्या रो रही है यही तब तो ना कान निपाता अब आप बताओ अगर किसी स्त्री का नाक कान किसी ने काटा हो तो स्त्री क्या कहेगी मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं प्रसंग समझाने के, के लिए कह रहा हूं अगर किसी स्त्री का नाक कान काटा गया हो और कोई पूछे कि, कि किसने नाक कान काटा तो क्या कहेगी अपनी अपनी भाषा में ब्रज भाषा है ये है मुए ने काट लिया मरे ने काट लिया ऐसे कहेगी यही कहेगी रामो काट लियो मारवाड़ी यही तो कहेगा हा? पंजाबी के खसमानू खाना खा काट लिया यही कहेगा हंसौ हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं समझाने के लिए कह रहा हूं अने गाली देखी बात करेगी ना क्यों भाई लेकिन वारी सुरपणिखा वारी उसकी रूप साधना ये क्या कहती है? उसने किसने ना कान काटा तो क्या अवध पति दशरथ के जाए पुरुष सिंह बन खेलन आई समुझी परी मोही उल कई करणी रहित तो निचर करी है धरणी राम जी और सुनिए अब एक चौपाई और कहूंगा क्या कह रही है शोभा धाम रामयस नामा शोभाधाम खा की बचन है सुभाधाम रामयसनामा राम यस है देवी इससे सीखना चाहिए लोगों को आजकल के लोग कथा कहते हैं व्याख्यान देते हैं राम ने ऐसा किया लक्ष्मण ने ऐसा किया कृष्ण ने ऐसा किया राधा ने ऐसा किया सीता ने ऐसा किया तुम्हारे बाप की नौकर है श्री नहीं लगाते श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी श्री कृष्ण जी श्री सीता जी, श्री राधा जी नहीं कहते आज आप लोग सोच के उठो कि आप कभी भगवान का नाम ऐसे नहीं लोगे स्त्री लगा कर लोग अरे गुरु को कहते हैं सब हो किसके चेलाओ क्यों फलानी नंद के चेला है हम तो बहुत फटकारते हैं महाराज बहुत फटकारते हैं हमसे सैकड़ों व्यक्ति केवल इसलिए नाराज है भारत में कि मैंने उनको फटकारा और मैं चूकता नहीं करता जी, नाम लेना सीखो सूर्पण खा से शोभा धाम राम नामा। और सुनो महर्षि की लिखते हैं सूर्यपणखा क्या कहती है आ क्या है? तरुण रूप सूर्पणखा के वाक्य है राम भक्त लोग उसको राम राम रक्षा तो तो तो तो पढ़ते हो ना तरुण जिसको याद हो बोलना तरुण रूप सुकुम। ये देखो सब याद है हजारों लोगों को याद है ये किसके वाक्य है सूर पर खाके है तरुण रूप संपन्नऊ सुकुमारहू महाबलऊ पुंडरी क विशालाक्षऊ दशरथस राम देखा मूलाशिनतर खासे इतनी चीज सीखनी चाहिए कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए अब महाराज इधर भगवान श्री रावण ने सुना रावण ने सोचा कि खरदूषण मोह संबलवंता तिन्ह को मारे बिनु भगवंता लेकिन फिर सोचा कि शायद मनुष्य ही हो चल के परीक्षा ले लेते ये परीक्षा लेने के लिए ले चला इधर भगवान ने श्री सीता जी से कहा ये तुम पावक निवासा। जब लगी कर रो निशाह रावण मारीच के पास आया मारी से कहा कि हो कपट मृग तुम छल कार्य मारीच का बहुत बढ़िया उपदेश कई सर्गो में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, कई सर्गो में और इतना बढ़िया उपदेश है कि एक बार तो रावण सुन करके लौट गया हा एक बार तो रावण सुनकर के लौट गया वो तो दोबारा फिर आया है तो सोच के आया है कि उपदेश नहीं सुनूंगा फिर कहा कि जब उसने कहा मारीच ने क्या ऐसा मत करो सो बैर कबू नहीं की उनसे बैर मत करो मारे मरिए, उसने कहा तो कह मूर्ख अभी मारता हूं गुरु जी भी मूर्ख कर सी मोधा अभी मारता हूं मारीच ने सोचा मारीच बदल गया है मारीच मारीच नहीं रहा है मारिच बदल गया है मारिच ने सोचा श्री राम से भी मरना है रावण से भी मरना है तो इससे अच्छा तो राम जी के हाथी क्यों ना मर उसे मरना तबता कैसी रघुना चला मारी रावण के संग जब मारी चला तो गोस्वामी जी महाराज धन्य है गोस्वामी जी महाराज इसको एक उपाधि दे रहे किसको मारी एक उपाधि दे रहे विचित्र उपाधि है नौ अक्षरों की असजी जानी दशा नन संगा चला कौन चला मारी चला क्यों विश्वामित्र की यज्ञ में बाधा करने वाला था राक्षस कौन चला के चला कौन चला चला राम पद प्रेम अभंगा राम जी के चरण कर्णों का अभंग प्रेम जा रहा है बड़ा सौभाग्यशाली है महाराज जी महर्षि व्यास इसको याद करते हैं माया मृगम दैत्य तयित मन धाव वंदे महापुरुष इसकी याद करते हैं हाँ बड़े बड़े लोग इसकी याद करते हैं और मैया कि यही विधि कपट कुरंग सन धाई चले श्री राम सो छहती हरी नाम यार भगवान मारी दौड़ा भगवान सीता जी ने प्रेरणा की हे प्रभु इसका चर्म लाओ श्री सीताजी ने कहा अब वन की अवधि पूरी हो रही है शास्त्र की बात है, बन की अवधि पूरी हो रही है अगर ये जीता पकड़ ला अगर ये जीता आ जाए तो इसको ले चलेंगे मैया कौशल्या को सौगात देंगे मैया कौशल्या के उपवन में बिहार करेगा और अगर मर गया चर्म लाओ तो अपने तपस्वी लाडिले देवर को भजन करने के लिए दे देंगे ले आई दोनों हालत में ले आई श्री राम जी चले उसको मारा मार करके भगवान ने उसको गति दी अंतर प्रेम पहचाना ध्यान दिया आपने ऐसा ऐसा पद केवल एक ही है ये अंतर प्रेम सुप पहचाना मुनि दुर्लभ गति दी इसके ऊपर महाराज बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी अच्छी कथाएं कही जा सकती हैं हमने इसके ऊपर लेख भी लिखे दो एक अंतर प्रेम तासुपाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना जब मारीहा ऐसा कहा लक्ष्मण तब श्री सी सीता जी व्याकुल हो गई सी लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भाई पर संकट है लक्ष्मण को विश्वास नहीं हुआ कि मेरी मां कह रही है कि मैया आप किसकी बात कह रहे हो राम जी के ऊपर संकट माता भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई सपने हूं संकट पर रई किसोई जी ने मर्म वचनों का प्रयोग किया है लक्ष्मण का हृदय छलनी हो गया है उन मर्म वचनों को गोस्वामी जी लिख न पाए हम कह नहीं पाएंगे लेकिन इसके बाद भी लांछित होने के बाद भी श्री लक्ष्मण हट करने के बाद हे बन के देवताओं हे दिशाओं के देवताओं हे देवियों हम आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं आज मैं अपनी मां को परिस्थिति बस बियावान जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, जा रहा हूं ये श्री जनकराज की पुत्री श्री सुरैना की लाडली श्री चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज दशरथ के पुत्र वधु श्री कौशल्या की आंखों की पुत्रिका आज जंगल में निपट अकेली है और मुझको निपट अकेली छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरी मां की रक्षा कर बन दिश देव सौंपी सबका हु रावण रा रावण आता है प्रपंच करके सी किशोरी जी का अपहरण कर लेता है विलाप करती हुई श्री सीता चल रही हैं भगवान राम ने जब लक्ष्मण जी को आते हुए देखा तो एक शब्द कहा लक्ष्मण तुमने सीता को अकेली छोड़कर उचित नहीं किया श्री बाल्मीकि जी ने भी और गोस्वामी जी ने भी अत्यंत अल्प शब्दों में लक्ष्मण से कहलाया है स्वामी हमारा दोष नहीं भगवान व्याकुल हो गए और इधर सी सीता जी व्याकुल होकर बिलाप करती हुई चली जा रही हैं सी जटायुराज ने जब सुना कि मेरी पुत्र सीता रावण के चंगुल में फंस गई रावण उनको लिए हुए चला जा रहा है एक कसाई के हाथ में कपिला गऊ पड़ गई है जनु मलेच्छ बस कपिला गाय दौड़े कहते सीते पुत्री करासा बेटी डरमत मैं इस राक्षस का नाश कर डालूंगा इस राक्षस को छोड़ूंगा नहीं सी जटायु महाराज आए रावण को समझाया नहीं माना लेकिन धन्य है जटायु सी जटायु ने इतना भयंकर युद्ध किया है कोई अस्त्र नहीं नख पक्ष मुखाधा नख पक्ष मुख यही आयुध है सी जटायु राज ने घनघोर युद्ध किया है उसके पीठ पर बैठ करके महाराज उसके चोंचो अपने चोंचो से उसके बाल को और नखों से उसके पीठ के मांस को दार कर रहे हैं उसका रथ घोड़ा सब समाप्त कर दिया हा सब समाप्त कर दिया सिया राम घर कच बीरथ मही गिरा सी सीता को छुड़ा लिया उसके जंगल से सीता ही राख कहीं पर गीधपुनी फिरा लौट आए और प्रतीक्षा किया कि जगे हा और जब जगा तो चोचन मारी देही सियाराम जी तब दंडे एक भई मुरछाते ही अब जब उठा बड़ा भयंकर जो जुदुआ है यहाँ पर बहुत भयंकर जो धुआ है काटे सी पंख परा खग धरणी सुमिर राम की अद्भुत करनी श्री राम जी की अद्भुत करनी को सोच करके श्री अंत मेरी प्यारी वधु को उठा ले गया राम इधर श्री भगवान राम विलाप करते हुए हे खग हे मृग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नयनी आगे आते हैं रक्त से लथपथ पहचानने में आते नहीं ऐसी जटायु को देखा वो कैसे हैं वाल्मीकि रामायण में भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि यहां देखो युद्ध के लक्षण मालूम पड़ते हैं ऐसा मालूम पड़ता है भयंकर युद्ध हुआ है सी जटायु को का बहुत बहुत बहुत भारी शरीर था उनका पर्वत की तरह उसको देखा मालूम पड़ता है कोई राक्षस है जितायु ने बड़े धीरे से कराते हुए कहा पुत्र मैं राक्षस नहीं हूं जिसको तुम औषधि की तरह खोज रहे हो उस सीता को और मेरे प्राणों को लेकर के रावण भाग गया आगे परिधपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा राम जी के चरणों की रेखाओं का स्मरण कर रहे राम जी के चरणों की रेखाओं का स्मरण ये आचार्य के द्वारा सीखिए इन्होंने आचार्य से शिक्षा पाई है आचार्य से दीक्षा पाई है। वैष्णव हमारे यहां की आचार्य हैं श्री सीता जी हैं आचार्य परंपरा की वंदना करते हैं तो कहते हैं श्री सीता नाथ समारंभाम वंदे गुरु परंपरा श्री लक्ष्मीनाथ समारंभाम वंदे गुरु परंपरा कहते हैं आचार्य जब रावण सी श्री जनकनी को ले जाने लगा श्रीमत वाल्मीकि रवान उठिए पढ़िए सी सीता जी लिपट गई है आकर के सीता जी लिपट गई है आकर के सी जिकायु सिंह लिपट करके हाथ पिता करके करुण, करंदर करती हुई और उनके कानों में जाकर के दीक्षा देती है और साधना का उपदेश करती है और वही साधना का उपदेश वही साधना श्री सीता की है वही साधना श्री जटायु की है वह अभी चरण की रेखाओं में अपने मन को लगाए हुए और यह भी सुमीरत राम